गीता तत्व चिंतन तेईसवां प्रवचन पुनर्जन्म मीमांसा तीन अध्याय दो श्लोक बाईस पुनर्जन्म का व्यवहारिक पक्ष कर्मवाद पुनर्जन्म के सैद्धांतिक पक्ष को इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट कर अब हम उसके व्यवहारिक पक्ष पर थोड़ा चिंतन करें यह व्यवहारिक पक्ष कर्म का पक्ष है कर्म और पुनर्जन्म का एक दूसरे के साथ अविच्छेद्य संबंध है हमारा वर्तमान जन्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा नियंत्रित होता है तथा हमारा आगामी जन्म वर्तमान जन्म के कर्मों के द्वारा नियंत्रित होगा कर्म के सिद्धांत के बिना पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं पाता फिर हम उसके बिना जगत के वैषम्य की भी व्याख्या नहीं कर पाते मनुष्यतर योनियों की विषमता तो जीवन प्रवाह में ही रूढ़ है पर मनुष्य मनुष्य का अंतर केवल जीवन प्रवाह पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मनुष्यतर योनियों में सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट प्रधान है जबकि मनुष्य में बुद्धिवृत्ति इंटेलेक्ट की प्रधानता होती है सहज वृत्ति से संपन्न क्रियाओं इंटिंगटिव इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव एक्टिविटीज़ से कोई संस्कार पैदा नहीं होता पर बुद्धिवृत्ति से युक्त क्रियाओं का मन पर संस्कार पड़ता है और मनुष्य तो बुद्धिवृत्ति से युक्त क्रियाएं ही करता है केवल पागल ही इसके अपवाद हैं हम जो भी कर्म करते हैं वह रूप धारण कर अंतःकरण में संस्कार के रूप में बना रहता है कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता सामान्य से सामान्य कर्म भी संस्कार के रूप में अवशिष्ट रह जाता है यह कर्म संस्कार कर्म के बाहरी रूप के अनुसार नहीं बनता वह तो कर्म के पीछे की भावना के अनुसार बना करता है उदाहरणार्थ चिकित्सक सर्जन की मेज़ पर छुरी पड़ी है एक डाकू अचानक घुस आता है और उस छुरी से एक का हाथ काट देता है तथा उसके पास जो भी पैसा है उसे लूट लेता है कुछ समय बाद वहां एक मरीज आता है जिसके हाथ में विषाक्त भ्रण हो गया है और उसके प्राण बचाने के लिए सर्जन उसी छुरी से उसका हाथ काट देता है अब ऊपर की दृष्टि से देखें तो ये दोनों कर्म समान दिखते हैं दोनों ही दशाओं में एक ही छुरी के द्वारा हाथ काट दिया जाता है तो क्या दोनों का फल भी एक होगा नहीं पहले व्यक्ति को डाकू को दंड मिलेगा जबकि सर्जन को पुरस्कार यह जो फल का अंतर हुआ उसका कारण है कर्मों के पीछे की भावना का अंतर डाकू के कर्म के पीछे व्यक्ति के प्राण हरने की भावना है जबकि सर्जन के कर्म में व्यक्ति को बचाने की पहला दुख देना चाहता है और दूसरा सुख जैसे दो व्यक्ति एक विधवा की सहायता करते हैं एक के मन में वासना है और दूसरा शुद्ध सेवा की भावना से विधवा की सहायता करता है ऊपर से देखने में दोनों के सहायता रूप कर्म समान दिखते हैं पर भावना के अंतर के कारण दोनों के कर्म अलग अलग संस्कार उत्पन्न करते हैं वास्तव में कर्म के पीछे की भावना ही कर्म संस्कार को जन्म दिया करती है कोई व्यक्ति अपने को चालाक समझकर दुनिया के सभी लोगों को छल सकता है पर अपने आप को नहीं छल सकता ऊपर से वह कोई ऐसी क्रिया कर सकता है जो निस्वार्थ दिखती हो पर उसका अंतकरण ठीक जानता है कि क्रिया के पीछे कौन सी भावना कार्य कर रही है हमारा यह मनो इतना सेंसिटिव संवेदनशील और प्रीसियस खड़ा है कि तनिक सा स्पंदन भी उसमें रिकॉर्डेड अंकित हो जाता है हम भले ही कभी कभी अपने को ही भी छलने की कोशिश करें पर वास्तव में हम कभी भी स्वयं को छल नहीं पाएंगे भले ही हम अपने मन की भुलाव देकर कोई अनुचित कर्म कर लें पर इस कर्म का जो संस्कार शेष होगा उसमें हमारी यथार्थ भावना का ही अंकन होगा दिखाऊ भावना का नहीं